आपने अक्सर ये वाक्य सुना होगा माइंड योर ओन बिजनेस तो क्या कभी आप में से किसी ने यह सोचा है कि मेरा बिजनेस क्या है यानी कि मेरा काम क्या है शायद नहीं सोचा होगा तो यहाँ मेरा काम है स्वयं पर नियंत्रण करना जो हम कर ही नहीं पाते हैं और हमेशा ही दूसरों के विषय में सोचना उनके बारे में बोलना और उनके बारे में राय राय कायम करना तो नहीं यहाँ हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिसको हमें नियंत्रित करना है और जिसे हम नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ देना है यानी कि अपनी सोच की अपने विचारों की और उससे मिले परिणामों की जो हमें जीवन में देखने को मिलता है उसकी जिम्मेवारी स्वयं उठाना ना कि दूसरों को देश देना तो आप एक नए विषय पर आज हमसे रूबरू हो रहे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मदवन वन एफएम पर मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट वंदना तो आगे मैं आपको बताती चलूं कि जब हम यही इंग्लिश में बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि आप दूसरों की निजता का सम्मान करें और दूसरों को जज करना बंद करें तो इन सभी बातों से हमें हमें ये बात समझ आती है कि मुझे स्वयं को ही देखना है ना कि दूसरों को क्योंकि जब हम इन सब बातों से खुद को हटाएंगे तो स्वयं को ही मानसिक शांति व आनंद से भर सकते हैं कितने सारे शोध भी ये बताते हैं कि जो लोग आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं वे अधिक खुश रहते हैं और बेहतर स्वास्थ्य भी उनका रहता है होता यह है कि हम अन्य लोगों को नियंत्रित करने और अपने आस की दुनिया को नियंत्रित करने में अपना समय खराब करते हैं और ये एहसास भी नहीं करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम हम करते करते ही चले जाते हैं हैं हैं और क्या है कि जब दूसरों को हैं, उनकी आलोचना स्वयं के के प्रति सचेत रहने बजाय परिस्थितियों और दूसरों के प्रति हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं यानी हम रिएक्शन करते हैं कोई आपसे राय मांगे ना मांगे हम उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते रहते हैं और हम ये समझते ही नहीं हैं कि हर दूसरा इंसान एक से अलग होता है उसकी आदतें भी अलग होती हैं उसका आचार व्यवहार सब कुछ फर्क होता है तब तो भी हम उसको ठीक करने का ही प्रयास करते रहते हैं तो क्या ये हमारा बिजनेस यानी कि हमारा काम है ज़रा सोचिए इस विषय पर जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार नहीं करते हैं और यहीं से हमारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है अपने विचारों व भावनाओं के लिए दूसरों को दोष देना तो श्रोताओं ये सब कुछ ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हम अपने काम से काम नहीं रखते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के बुरे व्यवहार को स्वीकार करें या उसको बढ़ावा दें। हम अपने लिए सीमाएं तय करते हैं और यहाँ एक बात और है कि दूसरों को आंकने या आलोचना करने या ठीक करने की कोशिश किए बिना हम उन्हें सुने ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई सचमुच आपसे एडवाइस चाहता है तो जब आप में से कोई इस विषय पर बात करता है तो आप उसकी बात को सुनें और समझने की कोशिश करें कि वह व्यक्ति टूटा हुआ है कमज़ोर है और मैं इस समय उसको कुछ ठीक कर सकते हूँ तो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अपने काम से काम रखना स्वाभाविक ही नहीं होता है क्योंकि जो हमें नहीं करना होता है वही सारी जिंदगी हम करते रहते हैं हमें दूसरों में हमें दूसरों को बदलना है मेरे घर वाले बदलें मेरे मित्र मेरे रिश्तेदार बदलें तभी मैं बदलूंगा ऐसा कभी नहीं होता है और हम दूसरों के बदलने की उम्मीद में ही अपना सारा जीवन खराब करते रहते हैं तो जरा सोचिए क्या ये आपका बिजनेस है बिल्कुल भी नहीं साथ ही बिजनेस से मेरा मतलब यहाँ या आपका काम है तो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है साथ ही एक बात और वह ये कि जब हमारा ऐसा दूसरों को देखने का नजरिया बन जाता है तो बुरा मत मानिए दोस्तों, तो हम उनके गुण को तो देख ही नहीं पाते हैं नजर आती है तो सिर्फ बुराइयाँ तो हम खुद ही कमजोर होते चले जाते हैं मेरा जीवन स्वयं कैसा है क्या कमी है हम उस पर कभी गौर करते हैं शायद नहीं दूसरी बात आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही तेज़ रफ्तार से सबकी ज़िंदगी में रहता है तो जाने अनजाने हम उसको फॉलो करके अपने जीवन का कितना कुछ बेशमती हिस्सा बर्बाद करते हैं कभी सोचा है आपने क्योंकि सोशल मीडिया हमें दूसरे के जीवन की ही बातें बताता है चाहे हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं होता है मगर हम उसको बड़े चाव से देखते हैं और देखते तो हैं ही उसको फॉलो भी करते हैं एक बात और साथ साथ हम उसको फॉर्वड भी करते रहते हैं तो क्या अपना काम और समय हम खराब करते ही हैं साथ ही दूसरों को भी समय खराब करने का मसाला हम उनको दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों की निजता को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो हम स्वयं को क्या कोई अच्छा काम करते हैं ज़रा इस बात को ध्यान से सोचिएगा जब हम दूसरों की ज़िंदगी में उनकी मर्जी के बिना दखल देते हैं तो हम एक सीमा को लांग रहे होते हैं हो सकता है हमारा इशारा दूसरों को नुकसान पहुँचे का पहुंचाने का ना हो लेकिन हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है दोस्तों लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो जब हम स्वयं को नियंत्रण में रखते हैं हमारे संबंध सबसे बहुत अच्छे हो जाते हैं हम ये कभी भी निश्चित नहीं कर पाते हैं कि दूसरा क्या सोचते हैं व महसूस करते हैं तो उनकी सोच व महसूसता को हम स्वयं के भी से भी कभी नहीं जोड़ें क्योंकि हम ये विचार करें कि हमें बेहद थकाने वाला परेशान करने वाला होगा कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचना होता है इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य व खुशी जो कि हमारे हाथ में होती है ज़िंदगी से निकल बहुत दूर चली जाती है चाहे तो हम उसे सँभाल कर रख सकते हैं चाहे हम उसे गंवा दें ये हमारे हाथ में होता है क्योंकि हम स्वयं के काम से काम नहीं रखते हैं जैसे मैंने बताया इंग्लिश में माइंड और यानी कि हम अपने काम से काम रखें लेकिन कौन कितना अपने काम से काम रखता है ये आप ज़रूर सोचिएगा तो जब हम इस तरीके से अपनी खुशी गंवाते हैं चाहे उसको संभालें चाहे गंवाएं हमारे हाथ में होते हुए भी हम उसको शायद गंवाते ही चले जाते हैं क्योंकि उस समय हम स्वयं के काम से काम नहीं रखते हैं तो आपकी जिंदगी में बिखराव आते ही चला जाता है और ये बिखरी हुई जिंदगी का बोझ हम नहीं उठा पाते हैं और गिरावट ही होती रहती है कारण कि हमने दूसरों को ही देखा अब तक जीवन को ऐसे ही जिया है तो श्रोताओं अभी तक आपने जो भी सुना वे हमारी जिंदगी में ही होता है न तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए ताकि हम एक खूबसूरत व आनंद उत्साह वाली जिंदगी जिये क्योंकि ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है उसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं होता है, तो अपने बोले को बोलों के ऊपर भी विशेष ध्यान दें कहीं ऐसा ना हो कि आपके बोलने से किसी का दिल इतना दुख जाए कि वह आपसे ना कोई वास्ता रखे ना ही कोई रिश्ता रखे तो श्रोताओं ये जब विषय इस विषय में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई कि जब हम खुद को नेगेटिविटी से दूर रखेंगे तब अपने जीवन में हम खुशियाँ लेकर आएंगे। हुआ यह कि एक बार हाथी नहा धोकर तालाब से निकला बड़ा सुंदर सा साफ़ होकर और रास्ते में जाने लगा उसे देखा सामने से एक बहुत गंदा सुअर आ रहा था हाथी ने जब उसको देखा तो वो साइड में आके बिल्कुल खड़ा हो गया अब सुअर बड़े आराम से उसको क्रॉस करके निकल गया और जाकर बोलता है सब में कि अरे हाथी देखो मुझसे डरता है मैं जब निकला तो हाथी ने मुझे रास्ता दिया और एक साइड खड़ा हो गया अब उसके जो ग्रुप के लोग थे सुअर के उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह देखो ये तो बड़ा हीरो बन गया और इतना शक्तिशाली बन गया उधर जब बात होते होते सारे जंगल के जानवरों तक पहुंची तो उन्होंने तो हाथी से अगले दिन पूछा कि हम ये क्या सुन रहे हैं कि तुम एक सुअर से डर गए अरे तुम तो इतनी शक्तिशाली हो तुम उसको थोड़ा सा अगर हल्का सा छू भी देते तो वह ढेर हो जाता तो हाथी ने एक बहुत अच्छी बात बोली बोले मैं तो साफ़ सुथरा था और वो गंदा था अगर मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक्टिविटी करता या उसको टच करता तो उसके छींटे मेरे ऊपर आते तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके रिश्तों में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी को भी एक ग्रहण लगा देती है तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है सामने वाला बहुत नेगेटिव है तो आप उससे रास्ता मतलब क्रॉस कर लीजिए उसको जरूरी है के साथ उम्मीद करती स्टोरी कुछ कुछ ना तो जरूर मीठी बोली बोली बोल सबका मन लो जीत, शत्रुता बोली से हो प्रीत। तो श्रोताओं आप में से एक और विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ माइंड योर ओन बिजनेस तो हमारा ओन बिजनेस क्या है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि हम एक आत्मा हैं और मुझ आत्मा का ओन बिजनेस यानी कि मेरा काम क्या है तो आत्मा के जो सात गुण होते हैं वही मेरा काम यानी मेरा बिजनेस होता है मतलब व्यवहार होता है शांति प्रेम ज्ञान पवित्रता सुख आनंद और शक्ति तो श्रोताओं आपको मैं एक प्रैक्टिकल रूप में बताऊंगी कि हम परेशान कहाँ होते हैं तो जब हम अपनी आत्मा के गुणों के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हमेशा हर कोई परेशान रहता ही है यानी कि जब हम शांति के विपरीत अशांति फैलाते हैं या अशांति वाला व्यवहार करते हैं प्रेम के उलट जब नफरत या घृणा वाला व्यवहार करते हैं तो उससे सबसे पहले परेशानी मुझे ही होती है ज्ञान के उलट अज्ञानता का व्यवहार पवित्रता के उलट अपवित्रता का मतलब बिना ये सोचे कि मेरे शरीर के पांचों तत्वों को क्या चाहिए हम वो करते हैं जैसे आंखें क्या देख रही हैं कभी सोचा है शायद आपने कभी नहीं सोचा इसको जरूर ध्यान से सोचिए कान हमारे क्या सुन रहे हैं क्या वही सुन रहे हैं जो मुझे सुनना चाहिए मुंह से मेरे क्या बोल निकल रहे हैं या शरीर को हम क्या भोजन दे रहे हैं क्या ये सही है नाक से क्या सूंघना है सूँगने से मेरा मतलब कि बहुत अच्छी खुशबू है इसके अलावा दूसरे कुछ स्मैल और भी होती हैं जैसे कि नॉनवेज़ की स्मेल है या लकर होता है ऐसे बहुत टाइप की स्मेल हैं जो हम नाक से सूंघते हैं तो क्या ये ठीक है हमारे शरीर के लिए और साथ ही स्किन से टच अच्छा है बुरा आई मीन टू से प्योर और इमप्योर टच शायद आप लोगों ने सोचा ही नहीं है कि सुख की जगह दूसरों को कितना दुख आनंद की जगह क्या दे रहे हैं और शक्ति की जगह मतलब कि जब हम स्वयं शक्तिशाली होते हैं तो हम दूसरों की विपरीत तो व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले मैं स्वयं को परेशान करती हूँ यानी मैं सोल खुद को परेशान करती हूँ बाकी दूसरे हो ना हो ये एक अलग पॉइंट हो जाता है और साथियों ये आप आज के समाज में हर जगह देखते हैं कि नफ़रत गुस्सा क्रिटिसजम दूसरों को नीचा दिखाना या गिराना या चुगली करना दूसरों की मजाक बनाना चाहे हम दूसरों के साथ इन चीज़ों में शामिल होते हैं तो क्या ये मेरा ओन बिजनेस है शायद नहीं ज़रा सोचिए कि आप अपने जीवन को रोज़ किसी ना किसी को कितनी शांति प्रेम सुख ये सब देते हैं तो ये विचार जरूर कीजिएगा साथ ही विश्लेषण कीजिए इन बातों का कि जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर सकता है और आजकल रियल खुशी ही सबसे महंगी चीज़ होती है लोग दिल से मुस्कराते ही नहीं हैं क्योंकि मानसिक अशांति इतनी है कि वो मुस्कराने ही भूल गए हैं आपको ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं क्योंकि मानसिक मानसिक अशांति आपको ये सब कुछ करने की इजाज़त ही नहीं देती है तो अब तक आपने अपने लिए जो भी जीवन जिया है या जो भी जीवन गलत सिद्धांत को अपना रखा है उसको छोड़िए और जीवन का सच्चा सुख उठाना है और लाइफ भी ब्यूटीफुल बनानी है तो महसूस करना है तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़िए और अपने जीवन को खुशियों और आनंद से भर दीजिए क्योंकि ये भगवान का घर है तो यहाँ से उपरोक्त बातें जो मैंने आपको बताई हैं वे भगवान के घर में फ्री में ही मिलती हैं क्योंकि ईश्वर अपने बच्चे को हमेशा खुश खुशी देता है और उनको सुखी देखना चाहता है मैं तो आशा करती हूँ आज जो मैंने आपके आगे विषय रखा है आप सभी उसको गहनता से सोचेंगे और इस पर विचार करके और इस पर चल आप अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुखद बनाएंगे आगे अगले एपिसोड में आपसे मिलती हूँ ऐसे ही किसी और विषय को लेकर तब तक के लिए ओम शांति का गणित बड़ा निराला शून्य में भी छुपाउ जाला अध्यात्म कहे जोड़ लो खुद को गणित कहे घटा दो जंजाला खुद को समझ का एक समीकरण शांति का सरल सा समाधान जब आत्मा से मिले परिमाण जीवन बन जाए पूर्णिमा जीवन के सूत्र बड़े सुहाने धैर्य I'll go.